वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंद समित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंद वन मनो वाछा कल्पतरश कृपासी वितता पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः नमे मोक कौतीतमहंगे परमंदमाधव बृंदावितुषदे वै पिया वैकेश वी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर जीवन देवी सरस्वती वैश्त मुदीर संकीर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा जगोबर धैय सदा पिभवनमिश्चम तीर्थस्प महापुरुषते भीताभूत वंदे महापुरषते चरनाशिन्न स्तुस्त सुशीतुराजक्षी धर्मीर्जभचसा जरण्य माया मेघदीत वध वंदे महापुरशते चरण यल्लवनक छंदमि छटा विस्फुजित किोधु स्वादर्श पूर्णुराग रस सागर सारती सारा के साराधिकायि कदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदनंद सियादगदाधर शिव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदनंद सियादगदाधर शिव भक्त विन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजान भुजों कन का बदतो तरु कमलाय ताक्षो विशाबरोज बरो जुगदर्म पालो वंदे जगत्रिय करुणा करुणारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 सदा नंगा तरंगमणीयटकलाप गौरीरुशी तो बाम भागम नारायण प्रियमदापहारम वरान से गुड़वती भयवीशनाथ वागी लक्ष्मीर्यस जस्वनी लक्ष्मी से चक्ष यसदी िंगमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम ररे हरि सता प्रसा हम मम संभवृत्कर्णसायन कोस्वना स्वपर्गवनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरणुक्रमीष्य सता प्रसंगाद मम वीर संविदो संविदी कर्णरसायता तजोशनादुपनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरु क्रमीष सिशिलक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं अगर किसी का मंगल नहीं कर सकते शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं अगर किसी का मंगल नहीं कर सकते तो उसका कोई भी चीज ग्रहण करना नहीं चाहिए किसी से कुछ चीज लेने का मतलब है आपका भजन से कट के उधर उ, उ, उ, उ, उ, उ, उसका हाथ में जाए किसी भी चीज लेने का पहले सोच लो कि उसका तुम तो मंगल कर सकोगे कि नहीं अगर नहीं कर सकोगे उससे कोई खाना भी नहीं है कुछ लेना भी नहीं है कुछ भी नहीं है ये नियम है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी को राजा मनीन्द्र चंद्र जी ने बुलाया था राधा मनिन्द्र चंद्र जी ने बुलाया था हरि कथा के लिए जितने सारे बड़े बड़े महात्मा है सबका जिंदगी में ऐसा ही हुआ झंझाट इतना सारे आक्रमण जितना सारे बेईमानी, सब उसका साथ ही होता है क्यों वो चरम मंगल चाहता है ना, तो इसीलिए उसका ही जिंदगी में ऐसा सब होते रहता है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को राजा मनीन्द्र चंद्र ने बुलाया था हमने पहले ही होली कथा भी बहुत सारे बार बोले हैं भले उधर जाके जब राजप्रसाद में एक जगह मंदिर था मंदिर में रहने के लिए व्यवस्था हुआ सब कुछ हुआ विमोला प्रसाद सरस्वती उस समय प्रभुपाल तो जब हरिकथा का समय आया जब पहुंचे उस शाम को हरिकथा का व्यवस्था था लेकिन हरिकथा जब बोलने गया वंदना करके पांच दस मिनट भी बोला नहीं प्रहुपाद जी को चुप कराया गया चुप हो जाओ बोलने का दरकन सब चुप हो जाओ बंद करो ये सब प्रोपात जी जब शुरू किया पांच सात दस मिनट भी बोला नहीं उसको बोला बंद करो आप ये सब कथा। क्यों क्या कारण है वहां जो राक्षस लोग थे राक्षस जितना सारे द्वित्व दानों ये सब हरिकथा का खिलाफ है वो लोग जानते हैं कि अगर ये सब कथा प्रभुपात बोलते रहे तो हमारा बाजार खराब हो जाएगा हमारा जो बाजार है मार्केट है वो खराब हो जाए आजकल इसी बात का दुख है किसी जगह हो रही कथा बोल जाओ तो यही समस्या है सब सोचता है कि हमारा मार्केट जैसे बिजनेसमैन करता है इसी अच्छा भी नहीं लगता स्फूर्ति भी नहीं होता परिवेश होना चाहिए कथा जो भी है प्रभुपात जी पांच सात मिनट बाद बंद कर दिया कथा उधर से उठ के चले आए और तीन दिन तक प्रभुपाद वो मंदिर में रहे और पानी तक नहीं पिए खाना तो प्रसाद तो दूर की बात है पानी तक नहीं पिए सोने के थाला करके मदन मोहन का भोग पूरा प्रभुपात के पास भेजा डेली सोने के थाला लेकिन प्रभुपाद वो सब प्रसाद सब लोग को बांट दिए एक बूथ भी खाए नहीं एक बुद्धि प्रसाद पाए नहीं और तीन दिन बाद जब प्रभुपात मायापुर को चलने का प्रयास की प्रचेषा तो राजा मनीन्द्र चंद को पता चला जब प्रभुपात स्टेशन में चले गए स्टेशन तक चले गए पोस्ट स्टेशन पे राजा मनीन्द्र चंद किसी ने खबर दिया प्रभुपात तीन दिन तक पानी तक नहीं पिया ओ महाराज रोते रोते गया और पैर में गिरा बोल हम मर जाएंगे आप किपा करो क्षमा करो तो प्रभाजी ने बताया देखो हम प्रसाद इसलिए नहीं पाए कि आपका कोई मंगल हम नहीं कर पाए कोई भी विषय आदमी कुछ भी दे वो तो जोर जबरस्ती देगा हम क्या करें हमारा शरीर चलने के लिए जितना जरूरी है उतना ही लेंगे बाकी तो लेगे नहीं अब वो लोग ऐसा करते रहे किसी का मंगल करने का मतलब है उसको बद्ध अवस्था से मुक्त कर कर ले जाओ अब ये कब हो हो पाता जब किसी का हरिकथा कीर्तन में लगन है अगर हरिकथा कीर्तन में कोई लगन नहीं है संतो महात्मा को कुछ दे दो अब उसका बदले में हमारा संसार का उन्नति हो जाए जोर जबरस्ती दो एक ही वो भक्ति हुआ समझ में नहीं आता कौन भक्ति का चर्चा नहीं होता क्या बिल्कुल कोई भक्ति का चर्चा नहीं होता ये सब बुद्धि खराब हो जाता। इसमें नुकसान होता है वो जहां परिवेश हो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा गोष्ठी भजन में यही विशेष है हर व्यक्ति भजन करते रहे सबका उद्देश्य एक है तो भजन तो एकदम मस्त होगा दारूण भजन अगर एक एक व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग हुआ तो, तो रैप्चर होगा रैप्चर संघर्ष होगा मुश्किल है उसमें जो अपराध मंदिर के अंदर होते रहेगा पूजा मंदिर में ऋषि का घर में जो अपराध होते रहे वो सबको भोगना पड़ेगा सब, पड़े सब। ठाकुर जी लेंगे नहीं पूजा नहीं लेंगे खाना नहीं तो क्या कैसे जियोगे ऐसा करके तमाम जाएगा मुश्किल हो बड़ा भारी मुश्किल बहुत सावधान से हम ये सब हिंसा करके नहीं बता रहे सब इसलिए बता रहे कि वो इसको जानकारी हो जाए और सही ढंग से भजन करना शुरू कर दे इस जो शतांग प्रसंग आदि इत्यादि श्लोक का चर्चा हुआ था आपको शायद याद है हमने पहले भी बताया था जब कपिल जी महाराज द्वारा देवाहुती माया का जो उपदेश है वो जो सांखोजोग उपदेश हमने पहले भी कई बार कह चुके जो अलग अलग से कुछ नहीं बोलेंगे सांख्य सांखोजोग जब चर्चा करेंगे सृष्टि का विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे बहुत गंभीर विषय है ये सब और इधर जो है सांख्य सांखोजोग और सृष्टि का थोड़ा बहुत बताएंगे काल चर्चा अच्छा हो नहीं पाया यहां जो है आपका देवाहती मैया को उपदेश देते देते यहां तक आया काल चर्चा किया जी संत महात्मा जो है इसका लक्षण क्या है क्योंकि कोपिल जी महाराज ने बई सुंदर सुंदर बात कही बता दिए कि प्रसंगमजरम पाश कवयो विदु सए साधु मोक्षदारम मोक्षारमावृत ये सब चर्चा हो इसके बाद साधु का लक्षण बताया तिथिक्षव कारुणीक सुहृदेही अजात शत्रव साधुभूषण शांता मतलब शांत कृष्णभक्त तो निष्काम होते हैं इसीलिए स्वाभाविक उसका दिल में शांति भाव रहता शांति अशांत भाव कृष्ण भक्त अशांत कृष्ण भक्त शांतो, और भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांतो एकमात्र कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत ये निष्काम होना कोई मामूली बात नहीं ये निष्काम होना कोई मामूली बात नहीं परम और चरम वस्तु का जब तक दर्शन ना हो जाए अनुभव ना हो जाए तब तक किसी का दिल में शांति भाव नहीं आ सकता जब तक चरम विषय का उपलब्धि न हो श्री सी, सी भागवत गीता जी में भगवान जी का कहना है जे रसोवर्यम रसोपाष्य परम दृष्टा निवर्तन तुम्हारा ये जो जर रस है कब छूट जाए बोले आपका जरो रस तब छूट जाए तब आपको अपराकृत रस मिलेगा जब तक अपराकृत रस नहीं मिले तब तक आपका जरो रस नहीं छूटेगा कितना भी चेष्टा करो अगर छोटों के आप अच्छा खाना छोड़ दें अच्छा सोना छोड़ दे लोग कुछ भी होगा नहीं सूखा बैराग्य होगा जैसे श्री गोरकिशोर दास बाबा महाराज का वैराग्यों के बारे में नवाद्दीप धाम में तथा गौर मंडल में बहुत जगह चर्चा होता था विशेष करके मायापुर धाम में और जितना सारे जो हमारा नवद्वीप धाम का जो उसमें सारे मुसलमान लोग मुसलमान भाई वो भी कहते थे ये गौर की गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के जो वैराग्य है आश्चर्य वैराग्य वो लोग भी मुसलमान लोग भी कहते थे बड़ा आश्चर्य का बोईराग हुआ है ऐसा बोईराग हुआ है बाप रे लेकिन एक व्यक्ति एक पखंडी हिंसा करके बाबाजी महाराज का नकल शुरू किया बाबा जी महाराज किसी से कपड़ा मांगते नहीं थे कोई क्या देने आए तो भी नहीं लेते थे हम लेके क्या करें जोर जबरस्ती देने आए बोला हमको मांग नहीं हमने लेते नहीं अगर दो एक चीज ले भी लिया अगर दो एक चीज ले भी लिया जैसे कोई चादर लेके आया तो कभी कभी उसका कीपा उसको कीपा करने के लिए वो ले लेते थे दाओ लेके रख दिया उसके बाद कपड़ा को देखना देखते थे ऐसे वाह बहुत सुंदर कपड़ा बहुत सुंदर चादर वो सोचते थे कि बाबा जी मार्केवरा लो हुआ चादर कब लेकिन बाद में क्या करते थे वो सब इकट्ठा करके कोई वृंदावन में जाए तो उसको बांध के बोले ये सब जो चीज है कपड़ा चादर है अच्छा चीज है सब वो उधर जो भजन करते हैं उसको दे देना उधर साधु लोगों को बांट देना महाराज जी का विचार था हम भजन नहीं करते हमारा भजन नहीं है कैसे ले दूसरे का चीज ऐसा करके महाराज बांट देते थे मेरा गुरुजी को भी देखा कोई अगर दिया तो कुछ ऐसा करके रख देते थे लेकिन वो नीचे अपना व्यवहार में नहीं लगाते थे सब दे देते थे नियम नहीं जब किसी का मंगल नहीं कर पाओ तो उसका कुछ लेना भी नहीं ऐसे तो नियम है बहुत कट्टर नियम ऐसा मामूली बात ना भजन आप सोचो कि ये हरे कृष्णा हरे कृष्ण का भजन हो गया क्या सोचते हो एक संत महात्मा का, का साथ रहो रह के देखो वो क्या करता है उसका साथ रह देखो तो पता चले कितना शुद्धता है कितना विचार है नहीं तो कैसे भजन गीता का उस श्लोक का हम चर्चा करें बाद में परम पूजी केशो महाराज के समय में आपने शायद सुने होंगे गिरिजा पीसी आपका पीसीमा हमारा तो पीसीमा नहीं हमारा तो गुरु बहन लगे गिरिजा माँ जो गिरिजा माँ का जो लड़का है वो भी भजन करता है हमको बहुत श्रोधा रखता है मेरा ऊपर कलकत्ता में उसका ये है पानी हाटी कौन खरदा कहाँ है गया नहीं बुलाया था तो गिरिजा माँ जब उसका हरिनाम हुआ था दिखा भी नहीं हुआ दिखा नहीं हुआ था केशव कशी महाराज से उस समय में एक दफे भंडारा चल रहा था तो गिरिजा माँ इतना बड़ा वैष्णवी है हरिनाम हुआ था दिखा नहीं हुआ था मेरा बोलने का क्या मतलब है थोड़ा दिमाग में घुसा उस समय भंडारा हुआ भंडारा का व्यवस्था हुआ भंडारा में सारे जो भक्त लोग अमान्या कर रहे है कुछ कुछ सेवा कर रहा है सब बड़ा संद का भंडारा उस समय में गिरिया मैया ने थोड़ा जो जो आधा है ना आधा जाना अदरक और सारे बाकी जो लंका है थोड़ा वो थो तो अमाना करना शुरू कर दी एक भक्तों ने तू आके जब करने के लिए जा रहा है उसको बोला आपका दिखा हुआ बल नहीं हमारा दिखा हुआ हुआ नहीं वो जो जितना सारे अदरक अमानिया था जितना सारे लंका था सारे जाके जंगाल में जंजाल में फेंक दिया पर आप क्यों अमानिया करने बैठो आप क्यों अमानिया? देखो क्या नियम था आज तो तो सस्ता हो गया साधु भी सस्ता नियम भी सस्ता हमको तो रोना आता है हमको जाने की इच्छा नहीं किसी जगह कोई मतलब नहीं है कोई समझता नहीं पूरा देखे सर जंगल में फेंक दिया आओ महाराज तो रोना शुरू कर दिया मैया भले नियम नहीं है जो नियम है इसी को मुताबिक हमने किया उपाय नहीं पोपात का जमाने में जिसका हरिनाम हुआ वो पानी भी दे नहीं दे सकता पानी संतोष प्रभु या हमारा मामुश्री महाराज वो पता फता ये सब देते दे थे तो महात्मा नित्य जगह फिर भी इतना नियम था लेकिन आजकल नियम कुछ इसीलिए भजन में नहीं बन रहा किसी का अगर मंगल नहीं कर सके तो उसका कुछ लेने का अधिकार मेरा नहीं है हम ले नहीं सकते अगर वो हमारा चीज ले सके तो उससे कुछ हम ले सके चलो उसका मंगल के लिए नहीं तो संभव नहीं हम ले नहीं सके वो अगर भजन करे हम देखें उसका मंगल हो रहा है हरिकथा सुन रहा है बड़ा आनंद हो रहा है तो हम थोड़ा बहुत स्वीकार करेंगे नहीं तो नियम नहीं।, नहीं इसमें उल्टा हो जाएगा जो भी है संतों का लक्षण थोड़ा बताया था कल तिथिक शवों काूणी कहा सुदे सब बात बताया इसके बाद और दूसरा एक लक्षण बताया और एक बात है जहां जहां एक ध्यान रखना हमारा जिंदगी में एक हर वक्त परीक्षा करके हम देखा जहां मत्सर होता है जहां हिंसा है वहां मेरा कथा निकलता नहीं कहीं मुखस्त किया हुआ बात नहीं है ना होगा ही नहीं परीक्षा करके देख लिया बहुत मुश्किल और यहां जो है मई भक्तिम नावे ये कुरंतरम मत कृत त्यक्त तो कर्मण त्यक्त तो सज्जन बांधव मई अन्य न मोई मत हम, हमारा ऊपर अनन भाव लेकर मई भक्तिम नावे ये कुरंतरम जो हमारा ऊपर प्रेम करके प्रीति करके दृढ़ भक्ति करते भक्ति मतलब सेवा पहले भी हम आप बात को उठाया अभी जब तक परम वस्तु परम वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता तब तक आपका जिंदगी में जो ला, लोभ लालसा है कामना वासना यह छूटने वाला नहीं जब तक आपका जिंदगी में परम वस्तु का दर्शन ना हो जाए गुरु वैष्णव का क्या फंक्शन है किस लिए हम गुरुचरण गुरुचरण हमारा ग्रोहन करने का क्या मतलब है गुरुचरण ग्रहण करने का हमारा क्या मतलब गुरुचरण ग्रहण करने का यही मतलब है गुरु जी मेरे को जड़ विषय से जड़ विषय से छुटकारा दिलाकर हमको ले जाए अपराखित यही तो काम है ना कि गुरुचरण आश्रय ले, ले ला हम विषय में ही रमन करते रहे गुरुचरण पोहपात बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे पोपात सुंदर उदाहरण देते थे पोहपात बोलते थे सुंदर एक उदाहरण एक लड़का का बड़ा बड़ी बीमारी हुआ टीबी हुआ टीबी टीवी बीमार और टीबी लड़का जो है वो बड़ा जमींदार का लड़का ये खबर अगर फैल जाए कि जमींदार का लड़का का टीवी हुआ तो लोग तो हाई हाई करेगा जमींदार का लड़का इतना दूध पीता है इतना खीट है। बहुत कुछ इसका कैसे बीमारी हुआ सब हंसी उड़ाएगा तो जमींदार ने बड़ा चिंतित हो गया और चुपके से बड़ा भारी वैद्य को बुलाया बड़ा भाई जी बौद्ध को बुलाए बौद्ध को बुलाकर उसको विनती किए तो आप चुपके से हमारा लड़का का जो बीमारी है बीमारी को किसी भी आलत से हटा दो कितना भी पैसा लगाम दे दें, बोले कोई चिंता का कारण नहीं है तो हम कोशिश करेंगे पूरी तरफ अपना तरफ से लेकिन परहेज करना चाहिए हम जो दावा दे उसका बाद नियम मनना चाहिए अगर परहेज नहीं करे तो कोई काम नहीं बनेगा ठीक है लड़का को बुलाया जमींदार जी को बोला आप थोड़ा दफा हो जाओ और लड़का का सब आप एकांत में हम बात करें एकांत में बात किया बोले बेटा आप क्या नशा करते हो सही ढंग से बताओ <coughs> कोई नशा वैसा करते हो बोले महाराज चिलेम पिलेम थोड़ा पैल पी लेते हो चिलम पीते हो उसी लिए तो चिलम पीते है बहुत तम्बाकू बहुत पीते हैं वो जो चौखा रोग लेकिन हम आपका वो जो खून निकल रहा है मुख से हम बंद कर देंगे सब सही हो जाओगे नहीं तो आप मरोगे ऐसा कर चलते रहे तो आप मरोगे हम आपका इलाज करेंगे लेकिन आपका तरफ से कुछ नियम है ये पालन करना पड़े नहीं तो दवा काम नहीं करे तो बोले आपको ये हम दवा दे दिया ये इसका बाद इतना दूध पीना सुबह शाम ये सब दवा हम दे दिया लेकिन ये सब चीज नहीं खाना और उसमें सख्त माना है बिल्कुल नाशा नहीं करना धूम्रपान करोगे तो ये बीमार हटने वाला नहीं तो दबा दे के किया थोड़ा दिन दबा किया फिर बैद्य जी आया अब बैद्य जी के एकांत एक में बुलाकर लड़का बुलका बैद्य जी ऐसा करो ना थोड़ा हम दूध भी पियेंगे आपका दवा भी लेंगे और फिर हम नशा भी करेंगे वो तब चिलम भी, भी पियेंगे ऐसा व्यवस्था कर दो बदवल होगा नहीं तब तो हमारा हिम्मत भी नहीं आपका बीमार घटे आप एक काम करो अब कुछ होने वाला नहीं ऐसा ही गुरु वैष्णव बोलते हैं जी हमारा बदनामी करो आप हाँ हमारा बदनामी करो तो क्या होगा उसमें आप मैं जो बोल रहा हूं उसको पालन किया क्या जिंदगी में पालन करके तो देखो जो आदमी मेरे को दुश्मन समझा उसका चरण में मेरा विनती है मैं जो बोला उसको पालन करके तो दिखाए उसका बात फल मिले कि नहीं मिले तो वो तो पालन करेगा नहीं आ, हम क्या करें प्रवचन करके हमारा प्रवचन का क्या वैल्यू होगा कोई अगर ना ग्रहण करे तो कोई बात नहीं हम भी राम नाम बोल के चले जाए बात यह है कि श्रीमद भागवत गीता में गीताजी में लिखा हुआ है रसोवर्यम रसो पासो परम दृष्टा निवर्तन जब तक परम वस्तु का लोभ ना हो जाए जैसे गुरु वैष्णव आपको लोभ दिखाता है ना गुरु वैष्णव तो लोभ दिखाता है जब परम वस्तु तो अमृत मिलेगा अगर कोई गुरुजी कोई वैष्णव आपको अमृत का संधान नहीं दे सके और आप स्वरणागत है आप स्वरणागत हुआ लेकिन वो अमृत का संधान दे नहीं सके तो वो गुरु वैष्णव नहीं है आकार जान के रगड़ा वो तो ऐसे ही प्रवोचन करने वाला माल मारने वाला जो वास्तव गुरु वैष्णव है आप अगर शरणागत हो जाओके तो आपको अमृत का संदर्न हर संदर्न में दे सके, अमृत पिला देगा आपको इसलिए गीता में बोला हुआ है ये सुंदर उदाहरण देखो जो रस है जो रस में डूबे हुए हैं, तमाम दुनिया तो रस में डूबे हुए जरो रस वो रस कभी भी छूटने वाला नहीं हम गाली दे कुछ भी करे हमारा क्या मतलब है हमारा आपसे कोई दुश्मनी है क्या कोई दुश्मनी नहीं हमारा सर किसी का दुश्मनी नहीं है फिर भी वो हमारा दुश्मन हो जाता किस लिए क्या कारण है ये हमारा वानी जो कट्टोर वाणी है वानी जो बोल देते हैं किसी व्यक्ति का सहन नहीं होता क्योंकि वो मार्ग में चलने वाला नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाता मैं क्या करूं गीता में ठाकुर जी बताए जब तक ये जो जड़ जगत का रस को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आज जड़जगत का जो रस है जिसमें डूबे हुए है तमाम दुनिया उसका छुटकारा नहीं मिलने वाला और जब मिलेगा तो कैसे मिले बोलो रसो वर्जम रसो पश्यो परम दिषा निवर्त जब परम रस का परम रस का जब संधन मिले असली रस का जब संधन मिले तब ये रस छोड़ दे ऐसा ही नियम है भले कैसे ऐसे आप जो हम उदाहरण दिया था जो मधुमक्खी जो है मधु पान करते और जो साधारण मक्षी जो है तो टट्टी पे सब कुछ भी करते जब परो वस्तु का संधान मिले तब उसका सब छूट जाता, सब कुछ छूट जाता कुछ नहीं रहता भक्ति नामक जो वस्तु है इसका बारे में ही नारद भक्ति सूत्र जो है उसमें कई जगह शास्त्रों में एक एक जगह पूरा बताया गया सा अमृत स्वरूपा भक्ति जो है भक्ति अमृत स्वरूपा भक्ति का आसाधन मिले तो सारे बदमाशी बंद हो जाता है भक्ति का वास्तव अस्थ नहीं मिलने के का कारण ये सब चल रहा है वो कोई मानने वाला और ज्यादा बात है अपराध अपराध करने का बाद कोई भी कथा बोले जितना भी बड़ा महापुरुष है कथा बोले फल नहीं होगा किसी भी हालत से प्रभुपात जी ने ये बार बार बताया फल नहीं होगा क्योंकि अपराध उसका जो हृदय है उसको पाषाण बना के रख दिया पत्थर पत्थर भी न बज्रो विश्वनाथ चक्रदी ने व्याख्या किया बज्रोलिप है किसी, किसी किसी का हृदय बज्रोलेप है किसी का पोस्तर लेप है पाशान जैसा किसी का करदम लेप है ऐसा, किसी का धुली लेप है ऐसा लेप इससे पोपा जी बोला जी एक एक व्यक्ति का हृदय एक एक किस्म का और इन लोगों का हृदय के पूरा साफा करना असंभव है क्योंकि अपराध नहीं होता तो हो जाता विश्वनाथ चौकोदय बैठा के बज्र लेप ये तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कितन में हमको शिक्षा देने के लिए सुंदर बताया नरोत्तम ठाकुर के कितन में हमको शिक्षा देने के लिए बताया कि पशुपाखी झुरे पाषाण विधोरे सुनिजार गुणों का था ये कोई गप नहीं है ये कोई गप नहीं है पशुपाखी झुरे पाषाण विधोरे सुनिजार गुणों का था नरोत्तम ठाकुर ये अपना जिंदगी में दिखा दी पाषा ने कुटिबो माथा अनोले पशी वो गौरांग गुणेर निधि कथा के ले पावो ये प्रैक्टिकली नौतम ठाकुर ने अपना जिंदगी में देखा दिया वैष्णव का साथ वैष्णव का कितना प्रीति होना चाहिए कैसे दुश्मन मन गए हमको तो हैरान होता कैसे हुआ पूरा पोपात्य जो खानदान है उसमें किसी भी हालत से भक्ति के बिना कोई नहीं मिलने वाला भक्ति मिले वाला। लेकिन ऐसा उत्पादन हो रहा है क्या कारण है वो जो आपका नरोत्तम ठाकुर जी का एकदम अपना दोस्त जैसा कौन था रामचंद्र कबीराज रामचंद्र कबीराज जब नित्य जगत में चले गए तो नरोत्तम ठाकुर का हालत देखने से आप पागल हो जाओ जब जब रामचंद्र गोविरा नित्य जगत में चला गया नरोत्तम ठाकुर पाषाण में पाथर में फेंकना शुरू कर दिया माता खून निकल गया पाषाण ने कुटी वो माथा आनल है पशी वो ये कोई गप नहीं हम गा दिया हो गया बजाया गा दिया कोई कह को गा के बजा के चला के बस महाराज जी का कीर्तन में भी सिलाभक्ति वाले तू जब भी कीर्तन तुर्तन बस चला गया पागल है बोलते रहे किसी का कोई नहीं है, नहीं है बिल्कुल तो ये जो नरोत्तम ठाकुर ने दिखाया वैष्णव विरोह में कितना जंत्रणा है कितना कष्ट है अपना ठोक ठोक के खून निकाल दिया पाषाणी बता उन दिखाया और पशुपा की जुरे पाषाण विदरे ये नरोत्तम ठाकुर जी जब कथा बोलते कीर्तन करते थे तो पंछी जो है जो डाल में बैठा हुआ चुपचाप छाप बैठ कर सुनते पुष्पा की रोना शुरू कर दे वेणुगीता आएगा उधर देखोगे विचार करके बड़ा आश्चर्य की बात है कथा कीर्तन के लिए जितना शुद्धि अंतकरण का शुद्धि चाहिए उसको किसी भी आलत से कंटामिनेशन होने नहीं देंगे चाहे हम मर जाए होने नहीं देंगे किसी को खुशी करने के लिए मेरा जिंदगी नहीं है किसी इसे को खुशी करे इसलिए देखो कृष्णदास को विराज गोसाई भी चैतन्य चौधन में दे सर्वोचित नहीं आराधित लिखा हुआ है ना सर्वोच्चित चैतन्य चौधन में लिखा बोले कोई का दिल को हम आराधना करें हो नहीं सकता सर्वोच्चित नारी आराधित सवार चित्तों को सबको को हम खुशी मनाए जोगी को भी खुशी मनाए ज्ञानी को भी खुशी मनाए और राज सबको खुशी मनाए तो कर्मजोगी को खुशी मना यह संभव नहीं ये तो मिलावट है ये मिलावटी भक्ति है जब तक शुद्ध भक्ति नहीं समझोगी जब तक शुद्धि शुद्ध बुक, भक्ति नहीं समझोगे तब तक, तक कुछ फायदा नहीं है पोपाध जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया सुंदर पोपाध बोले एक व्यक्ति परमाणु रोशनी बहुत सुंदर परमाणु और परमाणु ऋषि करने के बाद परमान को भोग लगाया ठाकुर जी इतना सुंदर परमाणु काजू फाजू सब देखा एकदम इतना सुंदर परमान्षि हुआ ठाकुर जी को भोग लगा लेकिन प्रसाद पाने बैठे जब भोजन का टाइम में जब परमान्व मुख में दिया देने के दिन दे थूक थूक करके फेंकना शुरू कर दिया क्यों पोपाजी बोले जो ऋषि ऋषि का जो आदमी है वो जो वो देखा नहीं वो चाल में कंक्कर था कंकर सादा कंकर मिला हुआ था पूरा भर थी चाल का सब में ऐसा मिला था वो पता नहीं चला धोखे लगा दिया और मुख में दिया तो उसको थू थू करके फेंकना पड़ा लेकिन इतना टेस्टी भी हुआ ऐसा पोपा दुदान दे जिसका भक्ति में कामना वासना है उसका भक्ति ऐसा है ठाकुर जी को तो देते हो लेकिन ठाकुर जी ले नहीं पाते ठाकुर जी लेना चाहता है हमको दे लेकिन दे तो खाए कैसे उसका अंदर में कंकर है तो आज का कमना व हमारा क्या जाता है हमारा साथ तो आपका कोई दुश्मनी है नहीं तो आप घूमते रहो एक जन्म जाए दूसरा जन्म जाए घूमते रहो अनंत तो काल घूमो हमारा क्या आता जाता है आपका इच्छा हुआ घूमो इस जगत में घूमते रहो अनंत तो काल घूमो इस जगत में आओ फिर मरो फिर जनम करो हमारा क्या आता जाता है इसलिए मई अन्य न भावे न भक्तिम करुवंती जय राम इसमें कोपिल जी महाराज शुद्ध भक्ति का बारे में बताए मोई अन्य न भावे न अन्य वो अन्य न मनो न अन्न अन्न कोई चिंता नहीं अन्न पूजा अन्न ज कुछ भी है सब छाड़ी ज्ञान कर्मो एकांत तो हल कृष्ण ही कृष्ण छो यही तो है ना ये छोड़ के बाकी जो कुछ भी करोगे वो बंधन हो जाए वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में कितना सारे सेठ लोग आता गाड़ी करके फल कपड़ा देते रहते हैं कंबल हम जिंदगी में कभी उन लोगों से एक भी चीज ले लिया हम बोला तुम्हारा इच्छा है तो हमसे ले जाओ हमारे पास है कपड़ हम तो दे देते बांटते हैं कपड़ हम कापड़ देने जो आता हमको बहुत गुस्सा होता है दिमाग खराब हो गया हमारा पास कपड़ है देते देते खत्म हमको ले जाओ तो क्या करें हम कपड़ दे एक कपड़ में मेरा एक कॉपिन है एक छोटा सा कपड़ खाली गाह है वो तो कापर क्या करे हम इतना कापुर देके हमारा ले लो क्या करे कपड़ लेके हम हमको देना है तो भक्ति दो हिम्मत है तो भक्ति दे दो हमको कुछ चाहिए नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए हम भक्ति है तो दो मेरे पास नहीं तो चुपचाप रहो तो वही अन्य भावे न अनन भाव लेकर भक्तिम कोरवं जे दीरम जे जनाहा जे जो आदमी अनन्न भाव लेके मेरा भक्ति करता है मेरे को प्यार करता है मेरा सेवा करता है मत कृतो त्यक्त तो कर्मण हास तेक्त तो सज्जन बांधवा मत कृत्य कृष्णार्थ अखिल भोग यही तो है ना किनार्थ हम कोई नाटक करने के लिए बैठे नहीं बाबा जी महाराज का बैराग्य जो था वो परफेक्ट बैराग्य था ना वास्तव बैराग उसको नकली करने का कोशिश किया एक पाखंडी वो मुर्दा का जो खुली है मुर्दा का खुली है ना वो तो खुली पे पानी पीता था, था ऐसा करके बोरागो को दिखाए और मुसलमान लोग जो है भैया है वो लोग गाली देते थे बेटा ये बदमाश है ये महाराज जी का जो बैराग्य है इसका हिंसा करके को दिखा रहा है इसका बैराग्य नकली है पाखंडी है हाँ बाबा जी महाराज किसी से कपड़ा नहीं मांगते थे कोई मुर्दा आया मुद्रा का मुर्दा को जलाया गया उसका कपड़ा को फेंक दिया उसको गंगा पानी में धोकर लेके आए किसी समय किसी ने मूंग डा, डाल मूंग की डाल देखे गया तो मूंग की डाल जो है मूंग की डाल किसी प्रसाद तो बाबा जी महाराज ने मूंग की डाल का ओर देखा प्रसाद को दंडवत किया और मन में मन का साथ बोलना शुरू क्या मूंग डाल खाए क्या मूंग दाल खाए मूंग की दाल खाए खा बोल के दाल का पात्र लेकर तुलसी को मुंह में दिया मूंग दाल को गंगा का पानी में दे दिया देखिये गंगा का माटी खा के आ गया गंगा का मिट्टी खा के आ गया खा कैसा बहिराग गो सोने के तो पा, जो पाषाण है पत्थर पिघल जाए पाषाण जो है वो पिघल जाता है लेकिन हमारा दिल ऐसा हुआ हमारा दिल में कोई परिवर्तन नहीं हो गौकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले सुबह में उठकर अपना मुख पर अपना जूता जो है सौगा मारो जूता लेके अपना जूता लेके सौगा मारो तब भी ये मन दुष्ट मन जो है कभी भी इसका कोई शोधन नहीं हो सकता इतना दुष्ट मन हम तो हर भक्तों को बोलते हैं दुष्ट मन तुम्हें किशेर बैठना भाई डेली पाठ करना अगर साधु बनना चाहो तो नहीं तो तुम्हारा सब तुम्हारा खानदान भी नष्ट हो जाएगा तुम जिस खानदान से आए हो साधु बनने के लिए वो खानदान पूरा सत्यनाष खानदान में कोई नहीं चाहिए सब नष्ट हो जाए उसका दान दौलत जो दान पुण्य सब खत्म हो जाए जो साधु बनने के नाटक करने के लिए आए ऐसा तो बहुत माल कमाएस उसका खानदान पूरा खत्म कुछ नहीं होने वाला और एक बात सब साधु जहाँ जन्म होता है उसका साथ साथ उसका 21 पीढ़ी भाग ये सप्तम स्कंदो हायर उसमें देखोगे सप्तम स्कंदो आदि बहुत डिटेल बहुत खुल्ला में खुला बहुत चर्चा करते हैं इस दफे थोड़ा कम चर्चा करेंगे तो हमारा टारगेट कुछ और है कालवी त्तीय स्को का थोड़ा हल्का चर्चा की ज्यादा चर्चा नहीं की जो भी है हम कुछ भी हालात से सृष्टि तत्वों का बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जरूर क्योंकि सांखो जो का साथ एक साथ बताएंगे हम बोल दिया था मयू अनन्यन न भावे न भक्ति कुरंती ये दिम मत कृत त्यक्त तो कर्मणा त्यक्तो सज्जन बांधवा मेरे लिए सारे कर्म क्रिया कर्म जो है सब छोड़ दिया और त्यक्तो सज्जन बांधवा जितना अपना आदमी है जिसका साथ रिलेशन बना के सज्जन बांधवा हमारा सज्जन है बांधव सबको सोर दिया उसके बाद एक वाइटल लखनऊ बताया ये बड़ा जबरदस्त लक्षण है भले मयू अन्य भावेन भक्तिम कुरंती जेद्रम मृत त्यक्त करोण त्यक्त तो तो सज्जन बांधवी तो है, है उसके बाद बोला मदाश्रया कथा श्रृणंती कथय तपंति विविधा स्थापा नईता न मदगत चेत स भले मदाश्रया कथा हमारा संबंधित हमारा जो लीलाए हैं हमारा जो रूप है गुण है सब कुछ मदाश्रया कथा मेरा आस, मेरा आश्रय में मदाश्रया कथा निशा मतलब भगवान का साथ जोड़ा हुआ जो कथा है मदाश्रया कथा मृष्ठा सुणंती कथयं तुझे आज जो व्यक्ति सब कथा को बोलते रहते हैं कीर्तन करते रहते हैं सुनते रहते हैं इन लोगों का क्या होता है बोले मदाश्रया कथा निष्ठा श्रणंति कथयं कभी सुनते हैं बोलने वाला है तो विशुद्ध साधु तो सुनते हैं बोलने वाला नहीं तो कीर्तन करते रहते हैं अके, अकेला घर में क्या करते हो भूतों भूतो कमापी इतना लेजी इतना लेजी है आदमी क्या करे तो ये जो है बोले श्रंत कथा कभी सुनते हैं बोलते भी हैं कीर्तन करते रहते हैं और तपनती भी, भी जाता तपस्या तपस्या क्या है तपस्या क्या है हमारा विचार का तपस्या है बहुत जोर से जो परिक्रमा करना उपवास करना सुबह में तीन बजे उठना ये सब तपस्या है बाकी अलग करके हिमालय में जाके तपस्या का जो भी दान वो हमारा भक्ति राज्य में नहीं अप्रूव्ड है, है। क्यों अगर आप बोलोगे तपस्या करने में चले जाएंगे तो तपस्या करने के लिए कहाँ जाओगे बोले जंगल में अच्छा जाओ जंगल में जब जाओगे जंगल में अपना जड़ मन जो है आपका जड़ बुद्धि और जड़ो मोन वो तो संग में जाएगा क्या मन के मन को आपका जो मन है उसको क्या फेंक के जाओगे क्या बोल नहीं हमारा जड़ो मोन तो लेके ही जाएगा तो आपका जड़ मन जड़ बुद्धि ये सब लेके ही जाओगे जंगल में तो जंगल में जब बैठोगे इधर भजन करने के लिए आंखों मुद के तारे प्रपंच आपका सामने आ जाएगा भजन नहीं होगा दिखाई पड़ेगा वो ये कर रहा है वो ये कह रहा है हमारा दुकान नहीं चल रहा है पोता ये कर रहा है वो कर रहा है सारे नजर में आए भजन नहीं हो क्योंकि जड़ो मन को संशोधन किए बिना भजन शुरुआत होता ही नहीं जड़ो मन को जड़ो बुद्धि को संशोधन किए बिना शोधन किए बिना भजन शुरुआत होता ही नहीं अनर्थ अवस्था लेकर भजन शुरू हुआ जो बोलता है वो तो चीटा रहे अनर्थ अवस्था में भजन होता है जो बोलता है चीटा है झूठा बोल रहा है उसको पानिशमेंट मिले इस विषय में हम चर्चा करें सायकालीन अधिवेशन में उधर बताया कि देखो क्या बोले वो जो अनर्थ जो है इतना जबरदस्त चीज है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल छोड़ता नहीं और ये जो मन का विशुद्धि कैसे होए इसका बारे में हम पहले भी बताएं जो व्यक्ति अंतर से बनावटी नहीं है शुद्ध गुरु विष्णु के ऊपर प्रीति रखता है श्रद्धा रखता है उसका जो आदेश पालन करता है स्वाभाविक उसका दिल से माया का प्रभाव हट जाता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं और जंगल में जाके बोलोगे हम जंगल में जाएंगे भजन करने के लिए जंगल में जाओ और जाके जब बैठो के भजन के लिए तो आपका भजन नहीं होगा क्योंकि जरा मन है मन में सारे प्रपंच का जो विषय है सब आते रहे भजन नहीं होगा फेंक देंगे इसका विषय में पंचम स्कंद में सुंदर आएगा ब्रह्मा जी आपका वो जो प्रिय व्रतों को जो उपदेश दिया उस उपदेश में आएगा सुंदर उपदेश उसमें आएगा विचार तो ये जो है मन को संसाधन करने के लिए जंगल भागने का दरकार नहीं इधारी तपस्या करो सुबह में उठो आरती दस जितना भी कष्ट हो ऐसे तो दोपहर का सोना विश्राम बिल्कुल माना है। नहीं है बिल्कुल नियम नहीं लेकिन हमारा अभी ऐसा हालात शरीर का और भोजन पानी भी ऐसा हो रहा है थोड़ा बहुत हरी कथा के लिए आधा घंटा लेना पड़ता है उपाय नहीं कथा के लिए नहीं तो हमारा जिंदगी में हिसाब नहीं है कभी कोई देखा नहीं समय नहीं अब भोजन का भी ऐसा टाइम है वो भोजन करके तुरंत बैठो हरिकथा भी पांच बजे शुरू है आठ बजे तक चले तो अच्छा है थोड़ा वो नहीं तो मुश्किल हो जाता ऐसा है तो ये जो है विचार जंगल में जाओ तो अपना मन भी साथी जाए जड़ मन जड़ बुद्धि वो उधर जंगल में जाके आपको कष्ट देगा सताएगा इसीलिए भक्तिविंद ठाकुर बार बार बताएं जो लोग तैगी बनना चाहो तो पहले विचार करके देखो तैगी बनने का हालत अच्छा जिंदगी में आया कि नहीं अगर नहीं आया तो घर चले जाओ ऐसा मुश्किल मत करो समाज में उठपटंग फैलेगा चारों तुम्हारा क्या हिम्मत नहीं घर चले घर जाकर भजन करो इनका करो शादी करो कुछ भी करो लेकिन तैगी बन के आओगे इधर आके सब उठपटंग चलेगा नहीं पूरा खनदन हमारा नष्टोड़ा है हमारा पूरा गौड़ीय खनदन का अभी जो हालत है बहुत मुश्किल बहुत दुख की बात है किसी का ध्यान नहीं है इस पर इस बात पर मठ बना के क्या करे मठ में अगर साधु नहीं रहे तो मठ में कीर्तन रहे हर वगत 24 घंटा कीर्तन साधु संत तब ये मठ इसलिए बनाया गया इसलिए बनाया गया जो भी है सब प्रत का विचार धीरे धीरे हम बताएंगे चाहे आपका अच्छा लगे नए लगे हमारा कुछ आता जाता नहीं तो इसमें जो है तपंथ विविधा स्थापा ये हाँ। अलग अलग किस्म का जो तपस्या है विधान है मार्केट का बाजार का वो सब तपस्या हमारा नहीं है सुबह में उठो भगवान का चिंतन करो और कीर्तन करो परिक्रमा करो और एकादशी आदि यो व्रतोपवास है वो सब करो ये सब नियम है मत कृत्य तक मत जब इधर तपंथी विविधा स्थापा नई तान चेत सह हमारा चिंतन लेके हर वक्त हृदय में व्यस्त तो रहते हर वक्त हमारा ही चिंतन और कोई दूसरा कोई चिंतन नहीं इसका बारे में कोपिल जी महाराज देवाहुति देवी को बताए ये जो लक्षण हम बताया आपको ये लक्षण युक्त जो आदमी है इस यही तो ते साधव स्वाधी सर्व संगो विवर्जिता संग स्तेशु अथो। ते पार्था संग दोष हरा क्या माने हुआ तो साधवा बताए हैं यही है, है साधु गोपिल जी महाराज क्या बताए ये जो लक्षण हम अभी बताए ये लक्षण जिसका अंदर में देखोगे ये जरूर समझ के रखना ये साधु है तो ये साधु व साधी सर्वसंग विजिता क्योंकि ये जो संत महात्मा है ये सर्वसंग विवर्जिता सर्वसंग विवर्जिता माने सर्वसंग विवर्जिता माने क्या होगा माने जर जगत का जितना भी प्रसंग है वो संगो के फेंक दी लेकिन अपराकित संग मा माना नहीं अप्रकृत संग होते रहता है अपराकृत संगो तो अंदर में हर बगत होते रहता है हर वकत अपराकित संघो साधुसंग हर वगत ना हो तो तुम्हारा पतन हो जाए कहा तो का वानी संतों का विचार उसका चरित्र उसका स्वभाव सिद्धांतो हर वकत रोसोई करो कुछ भी करो अंदर में चिंतन करते रहो बंद कर दोगी तो मुश्किल हो जाए हर वकत कोई अगर पूछे हमारा साधु संघ नहीं होता साधु कहा मिले ऐसा तो क्वेश्चन आता ना बहुत आदमी ऐसा क्वेश्चन कर साधु कहा मिले उसमें गुरुजी उत्तर दिया करते थे उत्तर दिए थे ये देखो तुमको साधु संघ के लिए बोला साधु संग का मतलब आप क्या समझते हो साधु संग तो वही है जो संग करने से हमारा ठाकुर जी के मान लगे यही तो साधु संघ साधु संघ का मन मतलब क्या है इतना डार्टी मीनिंग आता है साधु साधु संग ये जो शब्द है इसका इतना कुत्सित कदाकार मीनिंग चल रहा है मार्केट में आपको हम लाके लेके दिखा तो आप रो पड़ोगे गांव गांव में हम ये सब भरी कथा में हम नहीं बताएंगे ये सब इतना कुत्सित साधु संघ का माने गांव गांव में चल रहे है जहां प्रचार में जाता है आदमी साधु संघ का मतलब ये नहीं शरीर का संघ नहीं संघ मतलब संघ का व्याख्या किया संघ किसको बोलता है भक्तवीर ठाकुर ने व्याख्या किया जो संघ का मतलब प्रीति विनिमय है संघ का मतलब तुम्हारा किसी से संग हो गया मतलब प्रीति विनिमय हो गया तुम्हारा अगर प्रीति हमसे हो गया तो तुम निश्चित होकर रहो तुम तर जाओ अगर हम सही है तो प्रीति का विनिमय इसका नाम है संग समझा मेरा बा प्रति विनिमय संत एक साथ रहने से संग आप बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है बाहर का आदमी खाने आया है प्रसाद पाने आया है तो हमको देना पड़ेगा आप संघ का माने तो गोस्वामी जी ने बताया ददाती भूंगते लक्षण आप बोलेगे महाराज ताल तो भंडारा भंडार सा बंद करना पड़ेगा हम बोलो तुम पागल हो तुम समझे नहीं बात को तुम भक्ति में ठाकुर का बात जो है समझाई नहीं समझा मेरा बात प्रीति लक्षण जिसका साथ पृथ्वी विनिमय करोगे तुम्हारा वही वही होगा इसी का ही तो बताया था ना पहले जो बताया था सौ वो साधु सुख कृतः मोक्षारो अपित जो संघ आप जगत का आदमी का साथ कर रहे हो संसार समाज में वो संघ अगर किसी वास्तव साधु का साथ हो जाए तो मुक्ति का कारण बजे यही तो बताया था ना कल कल यही तो बताया था सौ वो साधु सुख कृतः मोक्षारो अपित तो जो ददाति प्रतिगिन्ना पृछ थी गुजमा जो है भूंगते भोयते जो जो है पृथ्वी लक्षण अगर संत महात्मा का साथ हो जाए वास्तव साधु के साथ साधु गुरु विष्णु के साथ तो हमारा बंधन टूट जाए पृथ्वी का लक्षण अगर समाज का आदमी संसार में तुम जिसका साथ है, तो सब हो जाए तो ये तुम्हारा लॉक बंधन लॉक उमटेगा नहीं हम क्या करें तो ये जो है इधर बताया गया ये हमारा गुरुजी आज समझो कि इतना साल हो गया गुरुजी चला गया तो गुरुजी का साथ हमारा संग नहीं हो रहा है क्या हमारा गुरुजी चला गया गुरुजी का साथ संग नहीं गुरुजी का कितना साल हो गया चला गया तो आप सोचो कि हम गुरुजी का अनुगत तो में नहीं है देखो हमारा साथ रहो हमारा साथ रह के देखो क्या खाता है क्या क्या करता है हमारा घर में जाओ बैठो हमारे साथ तो पता चलेगा यही तो बात है समझ के रहना कि साधु संघ का मतलब क्या है पृथ्वी विनिमय कर पृथ्वी पृथ्वीनिमय साधु का हो जाए उसका कथा को हम ग्रोहन किया अपना जिंदगी में आचरण किया ऐसा करते रहो तो आपका पूरा मुक्ति हो जाए और नहीं तो मुश्किल है तो ये जो सरोविदा लक्षण ये सरोविदा प्रतिलक्षण अगर साधु संतों के जे और भंडारा बड़ा हो रहा है उसे बाहर का आदमी तो खाने आएगा उसमें तो हम तो ब्रह्मचारी हमको परिवेशन करना पड़ेगा हम कहा जाए हमारा संग हो जाएगा बोलोगे ना क्योंकि गोसाई जी बोला दो थी, थी। तो ये ऐसा नहीं व्याख्या ये तो बद्ध जीवों को प्रसाद देना पड़ेगा हमको आदेश हुआ हम प्रसाद दे रहे है लेकिन जिसको प्रसाद दे रहा है उसका साथ तो हमारा पृथ्वी विनिमय नहीं हो रहा पृथ्वी विनिमय गुरु जी अगर करे किसी का पृथ्वी विनिमय पृथ्वी विनिमय करके उसको उठा के लाए मेरा मेरा बात समझा नहीं किसी ने साधु कोई महात्मा अगर कोई गिरा हुआ आदमी का साथ बात कर रहा है आप बोलोगे महाराज देखो महाराज खुद प्रवचन करता है उसका साथ बात करता है तो गिरा हुआ चरित्र खराब है तो आपको समझ में नहीं आया महाराज जी उसका संग नहीं कर रहा है उसको उठाने के लिए उसको अपना अपना जो पवित्र संघ दे उसको उठाने के लिए चेष्टा कर समझा मेरा बात जैसे पतिता जो बेशा हरिदास ठाकुर के पास गए लखो हीरा लखो हीरा जाने का साथ साथ क्या हमारा कोई ब्रह्मचारी सन्यासी है वास्तव तो वो क्या करे जब भी कोई रमणी ऐसा आ जाए तो वो क्या करे चिल्लाएगा ना हमारा भी ऐसा नियम था जलंधर में नियम है माताजी लोग बस का सदा सीधा हम भजन करते हैं और कभी भी वो लोग अंदर में घुस जाए बात करने महाराज करके आ जाए हम ब्रह्मचारी को बोल के रखे बगल मार में हम भी जय गौर जय श्री राधे ऐसा बोल के चिल्ला है तो तू समझ जाना कोई माताजी जी घर में आ गई तू जो चल दिया जा वो लोग का कोई दोस्त नहीं सरल है ऐसे वो लोग जानते नहीं कि सन्यासी के घर में ऐसा आना उचित नहीं तो अगर उसका साथ हम बात करें इसका मतलब तो ये नहीं हम उसका संग किया हम तो गौरी दर्शन विचार करने बैठे इसमें यह तक हम बताया तुम्हारा प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम मध्यम अधिकार में नहीं उठा जब तक मध्यम अधिकार तक अब नहीं गया तब तक, तक प्रचार में मत जाओ बद्ध को प्रचार में लेके जाए वो अच्छा चीज देखेगा चारों ओर रहेगा कामिनी कंच वो गिरे इसलिए मध्यम कम से कम मध्यम अधिकार रहे तो कम से कम बच के रहेगा क्योंकि दुनिया का चीज तो रहेगा दुनिया का जो चीज है तो रहेगा और सन्यास का अर्थ हम व्याख्या किया था गेओ ही गेओ ही, ही सौ नित्य संन्यास जो न दृष्टि न कंखति थी इत्यादि व्याख्या किया तो लख ही जब गया तो तो कोई अगर साधु है क्या करेगा भाग्य न चिल्लाएगा ना, ना देखो क्या करो लेकिन हरिदास ठाकुर कुछ चिल्लाया नहीं क्यूँ हरिदास ठाकुर उसका मंगल करना चाहता हरिदास मंगल करना चाहना हरिदास साहु चुपचाप करके हरिनाम करते रहे चुपचाप और कैसे कहते, कहते तीन दिन बहुत बदमाशी किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तीसरा दिन रोके हरिदास सोरिदासाकुर के चरण में पड़ा हमको खमा कर दो हम आपका आपका सत्यानाश करने के लिए हम आए थे हरिदास ठाकुर ने हमको पहले ही पता था पहले हमको पता था हम तुमको रक्षा करने के लिए हम इधर रुखा नहीं तो चले जाते तो आप अगर बोले ऐसा अनुचित विचार करे कि हरिदास ठाकुर लखो इरा को सामने बैठाकर कर लखरा बदमाशी कर रहा है सामने बैठा हुआ है बहुत बदमाशी कर रहा है जो किसी भी हालत से किसी को देखना मुश्किल है लेकिन हरिदास को राम से हरी नाम का तीन रात जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके ये जो अपराकित शब्द ब्रह्मो सुनते सुनते सुनते सुनते ये लक्षोहीरा चरित्रहीन वेश्वा इसका दिल हृदय जो है परिवर्तन हो गया देखो कितना करुणामय है इसके द्वारा क्या माने होता है क्या हरिदास ठाकुर लक्ष का संग क्या कि हरिदास ठाकुर अपना ऊंचा संघ हरिदास ठाकुर अपना जो ऊंचा संघ है वो लक्षो हीरा को देखकर तो उसको उठाया उठाया तो ऐसे ही कभी कभी हमको किसी माताजी से बात करना पड़ता ब्रह्मचर्य सब सामने क्यों हम जानते हैं ऐसा है बात करके उसको उठाओ ये नहीं कि किसी को उठाना गया हम खोद ही गिर गया तो किया पोथित पावन इसको पोथित पावन वैश्विक कैसे बोला जाए हम तो किसी को छोते छोने नहीं देते हम तो बहुत देखा पैर को आगे कर देता मैया लोगों से छोके अरे ही नियम है हमने गुरु को देखा ही नहीं कभी जिंदगी में किसी को बामन गुस्से महाराज के भी हम देखा काफड़ ढक के रखता था तो लिखा हुआ है कि वो चौरों ने हाथ दीवे ना लिखा हुआ है बामन गुस्से महाराज हम भी किसी को हाथ नहीं देते तो क्या आजकल का जमाने का जो नियम है उसी को हम भजन बोलेंगे कि गुरुवर को जो बोला है किसको हम भजन समझे तो जो ये जो है विचार हमने बताया कि ये जो सड़ोविदा संघ जो है हम प्रसाद तो बांट रहे परम माधव महाराज इतना परिक्रमा में लोग हैं हजारों कई हजार दो तीन हजार सौ आदमी परिक्रमा बजुमंडल परिक्रमा मंडल परिक्रमा गौरमंडल नवोद्वीप परिक्रमा आदि उसके बाद जब भक्तों लोग प्रसाद पाते हैं तो भक्त जी तो माधव गुस्मी महाराज माला लेके धीरे धीरे सब देखते रहते हैं देखते रहते मतलब दर्शन देते रहते हैं और प्रसाद पाते हैं हमारा जो इधर दो इधर दो इसको ये लगे महाराज जी का क्या काम है इतना बड़ा आचार्य जो है और ये जो महाराज जी है वो संग देने के लिए आया बाहर धुलते थे और रो रो के बोलते थे आप लोग हमको क्षमा करना आपको पुरुषाद देना चाहिए था बहुत जल्दी लेकिन दोष हो गया देर हो गया वो इसके लिए मैं क्षमा मांगता माधो कु बोलते आपका इतना देर होगा बहुत भूख लगा होगा बहुत देर हो गया पुरुषाद देने में क्षमा कर देना ऐसा करते करते इतना हजार आदमियों में ऐसे डोलते लाइन है ना पुरस्त का यहाँ से गया उधर उधर से गया उधर इसको ये तो ऐसा अब तो ये सब नियम सब गया खत्म हो गया कुछ नहीं है सब गया कौन किसको रखा कर रखा है तो ये तो थे साधव स्वाधि सर्वसंग विवर्जित संग, संग स्तेशु अथो से पार्थ इसी में आप एक जो साधु है संत है इसी का ही संघ का बारे में माता जी आपको बताए हम कोई बाजार का साधारण साधु का संघ करने के लिए बता नहीं जो संत महात्मा का लक्षण हमने बताया इसी में आप एक जो साधु संत है इसी का ही संघ आपको करना चाहिए क्योंकि ये जो संघ है यही आपको जड़ जगत का जो प्राकृतिक संघ है त्रीन गुणों का जो संघ है इसे आपको छुट्टी दिलाने वाला आपको छुट्टी दिलाने वाला दिलाय वाला जो संघ है यही साधु का संघ बाकी नहीं इसलिए इधर बताएं बताए तो क्योंकि वो लोग स्वयं जो है वो जो वो लोग जो स्वयं जो है प्रकृति का तीन गर, तीन गुण का बाहर है प्रकृति का जो तीन गुण है इसका संग ये लोग नहीं करते और ये लोग जब आपको प्रीति करे आप लोग का आपका साथ जब उसका प्रीति हो जाए तो आपको उठा के बाहर ले जाए तीन गुणों का अंदर ये जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो गुणावली है उसका अंदर हो जड़ जगत का रसो का अंदर हो उससे आपको उठा के बाहर कर दे ऐसा उसके बाद धीरे धीरे देवाउती जी ने बताया कि देखो ऐसा सहज करके बताओ क्योंकि हम तो ऐसे ही माता हम तो स्त्री जाति है बुद्धि कम वाले और ऐसा करके आप बताओ जैसे हमारा पूरा अंतर में बोध हो जाए हम अनुभव में आए क्योंकि ऐसा नियम है ठाकुर जी का ऐसा निर्माण है जिसमें उपाय नहीं है ये लोग का बंधन जो है ऐसा रहता है इसमें कोई उपाय नहीं इससे छुटकारा मिलने के लिए विशेष करके हर वक़्त हम तो कई मंदिर में ऐसा नियम देखा हमने बोला भी है जो रोसी करे जो अमान्या करे जो कुछ भी करे बर्तन घुसे हर जगह एक्टा करके बॉक्स क्योंकि आजकल ठाकुर जी का कृपा से व्यवस्था हो गया सब जगह एक छोटा सा बॉक्स रहे वो बॉक्स में हरिकथा चलते रहे हर वक्त हरिकथा बंद ना हो और उसमें क्या होगा जो गप है जो फालतू बातें जो है फालतू बातें फालतू चर्चा है ना वो चर्चा बंद हो जाए कई मंदिर में हर जगह कथा चलता है ये भी किया इसको उधर जाओ हर वगत कथा चलता है मार्केट में उसका ये यह मुला हुआ था तो कथा कर प्रजल्प बंद हो जाए क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा हम नहीं तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन तुम खोद हो तुम्हारा प्रजल्प अब बैठ के ये फलाना हुआ फलाना हुआ बातें करते रहो तुम्हारा यो सत्यनाश तुम्हारा गला तुम खोद घोट रहे हो पता नहीं प्रजल्प बंद करो चाहे रसोई करो चाहे ये करो कथा सुनते रहो बाजार का कथा नहीं बाजार तो हारमोनियम बाजा का ऑर्केस्ट्रा बाजिए बहुत सुंदर कथा लेकिन सिद्धांत तो नहीं है वो कथा को मेरा सामने चलाओ हम प्रमाण कर देंगे देखो इतना बड़ा बड़ा कथा कर रहा है क्या कथा बोल रहा है तुमको पता नहीं चलेगा क्या उल्टा पलटा बोल रहा है पागल का माफिक लेकिन उसी का कथा सुनेगा क्योंकि म्यूजिक चल रहा है इतना बड़ा दो लाख रुपया तीन लाख रुपया देखिये हा हम हाँ तो बिना पैसा आए ऐसा ही केशव को सिंह महाराज कथा बोल रहे है सामने थोड़ा बहुत आदमी बैठा हो केशव को सिंह महाराज कथा बोल चिल्ला चिल्ला बहुपात कथा बोल रहे बड़े बड़े जो दुकान है जहां बड़ा कीमती ज्वेलरी है ना वो बड़ा बड़ा कीमती ज्वेलरी का दुकान जो है उसमें सारा दिन में दो एक कस्टमर आता कि नहीं आता भीड़ ज्यादा नहीं होता क्योंकि वहां कीमती चीज मिलता है ना कीमती चीज की खरीदने वाला कौन है एक डायमंड का दाम है समझो कि पांच लाख रुपया दस लाख रुपया उसको लेने के लिए कौन आएगा सारा दिन में एक अगर आए तो एक में ही हो गया उसका पूरा दुकान का खर्चा सब आ गया ऐसा है कीमती जो ज्वेलरी दुकान है कीमती जहां बहुत कीमती चीज मिलता है वह स्वाभाविक रूप में लोग कम है क्वालिटी एंड क्वान्टिटी कैन नॉट पर टूगेदर क्वालिटी मिले तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा क्वांटिटी मिले तो क्वालिटी नहीं मिलेगा क्या करें हम जो गोड़ियों सिद्धांत तो बता रहे थोड़ी ही आदमी का दिमाग में घुसेगा हृदय में जिसका ऊपर बड़ा भारी कीपा है गुरु वैष्णव का बड़ा भारी कीपा है उसी का दिल में घुसेगा बाकी किसी का दिल में घुसेगा नहीं तो हम ये आशा नहीं करते कि लाखों आदमी भक्ति करना शुरू कर दी भक्ति करेगा ही नहीं तो ये जो देवी देवाहुति मां बरा प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो सुखम बुधायो दुर्बोधम जोसा सा भवत अनुग्रहा बच्चे एत में ये जो तत्व जिज्ञासा आपका सामने हमने रख दिया जो तत्व जिज्ञासा प्राप्ति करने के लिए आप आमा, आपका चरण में मैं शरण लिया आप लड़का नहीं बोल रहा है मेरा मेरा बेटा नहीं बोल रहा है भूमा पुरुष बोले आप भूमा पुरुष हो साक्षात भगवान आपका चरण में मैं जो शरण लिया इसलिए कि तत्व तो तो ज्ञान का पूरा बोध हो जाए अब ऐसा करके आप बताओ ये ऐसा आप बड़ा बड़ा वेदांतों का बात बोलो भी ये वो हमारा समझ में नहीं आए ऐसा सीधा रास्ता में बताओ कि हमारा समझ में आए ये है पहले संघ का बात बताए छा संघ कैसे होता है तो ये जो है पृथ्वी निम अभी लड़का का साथ में हो रहा है लेकिन ये लड़का बुद्धि नहीं है ठाकुर जी स्वयं बचे तत्मे बीजानी ही यथा हम मंदिर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोसा सा मदनो गृहा बचेन तदे तत्व में ये सब चीज जो है तत्व विज्ञान हमको ऐसे समझाओ आप बताओ जैसे हमारा बुद्धि बहुत कम बुद्धि है और बहुत आनंद हमको मिले बहुत आराम अनायास सूखम बुद्धेय बहुत अनायास समझ समझा जाए ऐसा करके दुर्बोध में ऐसा तो चीज तो दुर्बोध्य है ही दुर्बोध्य है दुर्बोध्य है तो इसका बारे में स्पष्ट में आएगा देखो गुज्जम विशुद्धम दुर्बोधम अमृतमश्नुते गुज दुर्बोध्यम गुज्जम विशुद्धम दुर्बोध्यम यज्ञात्यामृतम अश्नुते तीनों लक्षण एक तो है गुज्ज गुज्जाते गुज गुप्तची विशुद्धम इतना विशुद्ध है हमारा ये डार्टी हृदय में तो गुसेगा नहीं गुजम विशुद्धम और दुर्बोध्यम ओ समझना संभव नहीं बिल्कुल समझने का बाहर और ये सब ये चीज जब अगर मिले गुज्जम विशुद्धम दुर्बोध्यम जो जानने का बाद अमृत मष्णुते उसके बाद अमृतो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा अमृतम स्नुते मण्णुते मतलब अमृतो पान करोगे मे अमृत मण्णुते इसके बाद इधर धीरे धीरे बताना शुरू कर ठीक है अभी कोपिल जी महाराज देवाहुती देवी को बहुत सही ढंग से धीरे धीरे देर उदाहरण दे समझाने समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसका बाद हमारा आएगा आपका शंख विज्ञान और इसका साथी हम सृष्टि का जो काल बताया नहीं संक्षेप करके छोड़ दिया आ, इसका बारे में आज बताएंगे सायकाल अधिवेशन में भगवान वाचो अभी भगवान कह रहे कि देखो कपिल जी भगवान भगवान्दावती देवी को कह रहे हैं कि देवा गुणलिंगाश्राविक कर्मण सत्यम एवक मनसो वृत्तिशाभा तूजा अनिमित्ता भगवती भक्तिर्सिद्धेर गयस बजे देवाना गुणलिंगा अनुश्रविक कर्मणाम सत्यो एविक मनसो वृत्ति स्वाभाविक तू जा बोले इधर बताया कि देखो जिन लोगों का जात जिन लोगों के द्वारा विषय ज्ञान जन्मे इसी प्रकाश सिल जो इंद्रिय गुणों का उदिष्टाति देवता वेदि तो देवता जो है वो जो देवता लोग जो है ये लोग कर्मों का अनुजयी काम करते हैं देवता मतलब मानी ये हैं इस स्वर्ग का देवता लोग आपका किए हुए कर्म का अनुसार आप अगर उसको भजन करोगे उसका मुताबिक फल दे देंगे नहीं करोगे तो नहीं फल देंगे ऐसा ऐसा करके क्योंकि जितना सारे देवता लोग हैं वो लोग भी गुणों का अंदर है जितना सारे देवता लोग भी है वो भी गुणों का बाहर नहीं है देवता लोग जितना सारे है वो भी गुणों का अंदर है इसलिए बताया गया आब्रम भुवना लोग का पुनरावर्तिन है अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक किसी को शांति नहीं है वो आवर्तन रोटेटिंग फैक्टर मारते और जीते रहो पुनरो मननम पुनरोपिजनम जटरे आप ब्रह्म भुवन आलोक पूरा भुवन में ब्रह्मा से लेकर चेटी तक घुमते रहे अगर ब्रह्मा सही भजन हुआ तो ब्रह्मो ब्रह्मा सूर्य छोड़कर उस सिद्धि प्राप्त हो वही नहीं तो वो भी आएगा उल्टा हो गया तो आप ब्रह्म भुवान तो ये जो देवता लोक है ये देवता लोक भी सतगुण प्रधान मेरा बात समझा नहीं सर्गों का जो देवता लोक है वो लोक का शतगुण प्रधान हाँ ठीक है शतगुण प्रधान तो क्या हुआ इसका नाम है मिश्र शतगुण क्या माने हुआ इसका माने हुआ मिश्र शतगुण शतगुण तो है लेकिन शतगुण का साथ थोड़ा बहुत रजोगुण भी है तमगुण भी है सब मिलावट शतगुण प्रधान का जो जिंदगी है उसमें शतगुण प्रधान है लेकिन यह नहीं कि सिर्फ शतगुण है शतगुण का साथ रजगुण तमगुण भी मिलावट है इसलिए वो लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए बहुत कुछ होता है रजगुण तमोगुन कम है और असुरो का जिंदगी में क्या है रजगुन और तमगुण ज्यादा तमगुण ज्यादा है, है? राक्षसों का असुरों का रजोगुन ज्यादा है असुर जो लोग असुर लोग जो है वो लोग का रजोगुन ज्यादा है और राक्षस पिशाच जो है वो लोग का तमोगुन ज्यादा बस सतगुण कम है नहीं है बोलने से भी चले तो मिश्र सतगुण जब तक आपका जिंदगी में रहे तब तक आपका जिंदगी में कोई फायदा नहीं मिला आप अगर बोलोगे तो मेरा जिंदगी में सतगुण है सतगुण तो है लेकिन मिश्र शतगुण है विशुद्ध सतुगुण अभी नहीं हुआ विशुद्ध सतगुण का मतलब है जो रोजोतम कोई गुण या तक की ये जगत का यहां तक कि ये जगत का जो गुण है यहां तक कि ये जगत का जो गुण है ये जगत का जो सतगुण है ये जगत का सतगुण नहीं है ये जगत का सतगुण है ना ये जगत का सतगुण को भी भजन में अनुकूल नहीं माना गया समझा मेरा बात जगत का सतगुण होने से क्या है जगत का शतगुण को भी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा जगत का सतगुण रहे तो आपको क्या होगा कोई फायदा ये भी बंधन का है। जगत का जो सतगुण है ये भी आपको बांध के रखेगा छोड़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा भले सतो रजो तमो जितना सारे गुण हैं, गुणावली है, है भोजन करते करते सारे तमाम गुणों को छोड़कर अप्राकित शतगुण में अवधि हो जाए शुद्ध सतो जिसका नाम है शुद्ध सतो क्या नाम है शुद्ध सतो जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध सतो में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक उसका कोई शांति नहीं है भजन नहीं होने वाला कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो दैही कविश्ते तेसाम पांच भौतिक देहो पी सच्चिदानंद रूप ये सब श्लोक का हम व्याख्या सायकालीन अधिवेशन में हम करेंगे बहुत लोग सुने जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात पाना दोही को विश्वते क्या है मतलब स्वतोगुण कैसे आएगा विशुद्ध पर जरूर आएगा संकीर्तन करते रहो विशुद्ध संकीर्तन चुपचाप बैठे नहीं रहना हर बगत रोषी करो कुछ करो हम तो ऐसा व्यवस्था कि हमारा हर जगह लगा हुआ है हर कथा चलते रहे और इतना गंभीर कथा चल रहा है और हम पोषु का माफिक बात करते रहे तो होगा होगा नहीं अपराध हो जाएगा इसलिए कथा चला दो हर जगह गपबाजी पूरा बंद पूरा बंद कर दो पूरा दिन चलेगा कि तुम्हारा दिन तो 24 घंटा में होता है 24 घंटा में तुम तो 6-7 घंटा 8 घंटा सोते रहते हो बाकी बाकी समय जो है वो चलाते रहे चाहे तुम तो उपस्थित हो नहीं हो चलते रहे कोई भी आए सुने ये व्यवस्था किया अभय प्रभु जी जाके देखना कितना बड़ा भक्त है अरे बाप रे उसको हम गाले लगाते चुम्बन करते है इतना बड़ा भक्त है लेकिन कोई नहीं जानता देखने में वो बमचर्या है छोटा काटा इतना बड़ा साधु है साधु का लक्षण है हर वगत वो पूरा नाटू मंदिर में चला के रखा पूरा हर वगत कोई भी गंगा स्नान में आए किसी मंदिर में आए दर्शन कानों में दो चार शब्द आए तो उसका मंगल किस मठ खोल के रखे हो मठ की कि किसने खोल के रखे हो हर कब मंगल करने के लिए न ऐसा करते रहो तो ये जो है आपका विचार जो है ये जो है अब मैं इसमें आता है साधु का बाहर का जो बेस है उसी देखो किसी को पता नहीं चलता कितना बड़ा साधु है जो लक्षण है उसका जरा पता है ये कथा तो वो भी सुनते रहता है हम आम, उसका नाम बोला वो गुस्सा हो जाएगा मेरा ऊपर आप क्यों बोला मेरा नाम वो ये जो है जो शुद्ध शतगुण में अधिष्ठित होना चाहिए शुद्ध सतोगुण शुद्ध शतगुण में अधिष्ठित होने के बाद आ, उसको क्या होगा भजन शुरू हो शुद्ध भजन शुरू हो और भक्ति क्या करे मैंने बोले जरा त्वासु जा या कोशम निर्ग निर्गिरणोम अनु यथा ये जो भक्ति है बोले यहां बताया कि ये क्या करे बच्चे जैसे आग में किस चीज को जलाओ किसी चीज को आग में फेंक दो किसी चीज को आग में फेंक दो तो क्या होगा जल के खत्म हो जाए ऐसा माफिक बचन अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धि गरीयी जरा त्वासु या कोशम निर्गरण यथा आग जैसा किसी वस्तु को जलाकेच छाई बना देता राख बना देता ना ऐसे ही भक्ति का प्रादुर्भाव भक्ति नहीं भक्तु का प्रादुर्भाव भक्ति स्टार्ट हुआ उसी समय से क्या होगा आपका नाम जो है नाम हृदय में उदय हुआ संग करोड़ों जन्म का जो पाप राशि है सारे जल के खाक हो जाते जैसे हमने देखा है खड़गपुर में सिल जनार्दन गोसाई महाराज जी का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में जिंदगी में एक ही बार गया एक ही बार उसका जो श्रीपाठ है एक ही बार हमारा समय नहीं मिलता जिंदगी में एक ही बार गया जाके उधर महाराज भी उसको बहुत प्यार करते जाना दुशी महाराज बोला बस जिस दिन हम आने वाला है आविर्भाव तिथि है मना के हम संध्या को हम चल जाएंगे अचानक देखा किसी ने वो जो वो जो गौ माता का खाने का जो बिचली है बिजली में कोई मैचेस मर दिया कि क्या हुआ पूरा जल रहा है पूरा सत्यनाश हो गया पूरा कथा पता सब नष्ट हो गया पुलिस वाले आए किसी ने बदमाशी करके किया पूरा पूरा गौ माता का खाना एक साल का पूरा जल के पूरा छ महीना क्या एक साल का पूरा ऐसा भी बदमाश आदमी है तो ये हम उस दिन देखा सारे इतना खर है महाराज वो जाल के पूरा ऐसा ही तुम्हारा हृदय में करोड़ों जन्म का जितना सारे पाप है हैं, सारे जल के खाक हो जाएगा जब हरिनाम नाम का जो वास्तव वस्तु है ये अगर हृदय में उदित हो तद्रह्मात कृत निश्चयापी बिना समयाती बिना न भई ये सब श्लोक का व्याख्या कौन सुने सुनने वाला कोई यही नहीं जब हरिनाम हृदय में एक हरिनाम एक ज्यादा नहीं एक एक वास्तव हरिना हरिनाम एक वास्तव हरिनाम अगर हृदय में उदय हो जाए उसके द्वारा क्या भले वास्तव हरिनाम तो दूर की बात है नाम की आभाष नाम बोले तो अपराध हो जाएगा मेरा नाम की आभाष अगर उदय होए उसका साथ साथ सारे पापराशी प्रज्वलित हो जाए जल के खाक हो जाता हरिनाम उदय होने के साथ प्रेम जागृत होगा क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा नाम अपराध हो रहा है इतना सारे कीर्तन इतना सारे सब नाम अपराध हो रहा है नाम अपराध नहीं तो प्रेम हो जाता प्रेम आ जाएगा समझा मेरा बात इसलिए चैतन्य चैतन्य का विचार जो है बड़ा गंभीर है एक कृष्णा में जो आभाष है उसके द्वारा पूरा पाप नमाभास नमाश से मुक्ति मुक्ति मतलब जड़ो संसार से मुक्ति लिखा हुआ है ना शास्त्रों का सिद्धांत नामा दारा मुक्ति होगा ये हो नहीं रहा तभी तो भी हो नहीं रहा नाम अपराध हो रहा जगदानंद पंडित का जो प्रेम विवरत ये पढ़ना डेली ये नहीं समझ में बड़ा साधु बन गया डेली जगदान सब बोंद करके जगतानंदों का प्रेम विवर्त इधर चर्चा करो डेली भक्तिविनाय ठाकुर जैव धर्म जैव पढ़ा कभी जयोग में पढ़ के देखो जयराम भक्ति में ठाकुर लिखा, प्रेमदास बाबा जी में परमंशु बाबाजी महाराज डेली बैठ के गोद्रम का बात है ना उधर देखोगे परमांशु बाबा जी डेली ये जो है जोगदानंद का प्रेम विवर्तो चर्चा करते रहे पाठ करते हैं आंसू लेकर अगर तुम्हारा जिंदगी में जोगदानंद प्रेम विवर्तो का जो व्याख्या है समझ में आया और गुस्सा नहीं आया तो ये समझ लो यही जिंदगी में सक्सेस हो जाएगी और नहीं तो होगा नहीं कई भी हो जितना बड़ा साधु बन के बैठे हो कुछ नहीं होगा जब आपका हजम होगा तब आपका आप साधु बनोगे हो नहीं होगा कभी भी साधु नहीं बनोगे इतना कटोर बात है सदा नाम अपराध हो रहा है लिखा हुआ है जगदानंद कभी कभी नामो भाज सदा नाम अपराध आज साधु संगे कृष्ण नाम आप अगर बोले महाराज कृष्ण नाम हो क्यों ना क्यों हो नहीं साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जी त्यार कोई वस्तु वस्तु को साधु संघ करो वास्तव अंतर से साधु संघ का मतलब ये नहीं तो उसका शरीर के साथ लगा के बैठे कितना भी हम देखे हैं शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा करते करते पतन हो गया क्योंकि उसका जड़ बुद्धि आ गया संघ का मतलब ये नहीं शरीर तो का संग करो मानुस में संग करो उसका सिद्धांत हो उसका विचार करते रहो इसका विचार सुनोगे तो देखोगे जितना भी है जब वानी का नहीं सेवा करोगे तो होगा नहीं बानी का साथ साथ सेवा करना पड़ेगा तब तो कुछ नहीं होगा तो इधर जो विचार बताया कि तुरंत ही क्या करें ये भक्ति आविर्भाव होने का साथ साथ अंतर में जितना सारे अंतर में जितना सारे काला दाग है पाप राशि है सारे जर त्वासु कोशम निर्गर्न मनोलो यथा हृदय अंतकरण में जितना सारे पाप है सारे जला के एकदम साफा कर दे उसके बाद भजन करते करते हृदय इतना परिष्कार हो जाता निर्मल हो जाता तो उस समय भगवत दर्शन जो लोग शुद्ध नाम करते हैं शुद्ध नाम के साथ साथ हृदय में नाम धाम परिकर वैशिष्ट सबका दर्शन होते रहते हैं शुद्ध नाम का क्या मतलब है शुद्ध नाम का मतलब है शुद्ध नाम करते करते तुम्हारे हृदय में धाम नाम सब आएगा साधु का हरिकथा अगर ना आए तुम्हें नाम उल्टा हो रहा है चिंता इधर गया और कटक में मन चला गया बालेश्वर में तो उल्टा होगा नहीं नाम करते करते वो उसका जो सिद्धांत तो है वो सब चर्चा होते रहे तब तो साधु संग एक साधु है कितना बारह पंद्रह साल हो गया चला गया तो उसका संघ हमारा नहीं हो रहा है क्या क्योंकि उसका वाणी है सुने हैं हम बानी को विचार करते रहते हैं तो हमारा उसका संग हो गया गुरुजी बोलते थे कोई अगर संग नहीं मिला तो चैतन्य भागवत जो है उसको पाठ करते रहना संसार में रहते हो भी चैतन्य भागवत दरवाजा कुंडा लगाकर चैतन्य भागवत का पाठ करो चैतन्य भागवत पाठ करने से क्या होगा उसमें जो भक्तों का प्रसंग आएगा वो तुम्हारा संग हो जाएगा परम बुज केशव महाराज बार बार बोलते थे जे देखो दुष्ट संग से दुष्ट संग से संग करना बहुत खतरनाक है उससे तो चुपचाप रहो और ये बानी शंकर संत लोगों के जो बानी है और जो चैतन्य भागवत आदि सब इसका श्रवण करो केशव सब को बोलते थे बार बार दुष्ट संग करने से बानी संग करना कई गुना श्रेष्ठ है क्योंकि बानी संग करने से हमारा संग हो जाएगा हम पाठ करते हैं पाठ करते हैं बाहर चिंता करे कैसे चैतन्य भागवत पाठ करे तो उसमें हमारा संग हो जाएगा इससे हर भगत चैतन्य भागवत जगतानंद प्रेम विव्रतो मनोशिक्षा उपदिशामृतम श्रीमन महाप्रभु शिक्षा है चैतन्य शिक्षा मृतो जितना जैव धर्मो जितना सारे ग्रंथ हम बोला ये सब कम से कम गीता का कम से कम एक श्लोक एक दो श्लोक का व्याख्या गौड़ी और व्याख्या का सहित डेली श्रवण करो नहीं किसी संतों से पूछ लो ऐसा करके आप चलते रहोगे तो आपका चरम मंगल का रास्ता खुल जाए नहीं तो होगा नहीं ऐसा करते रहो तो इसका बात क्या होगा जब नाम करते करते कीर्तन करते करते हृदय जो आप निर्मल हो जाए निर्मल हृदय में क्या होगा जो आपका जो हरिनाम है कीर्तन है इसके द्वारा ठाकुर जी स्वयं हृदय में पुकुट हो जाए क्या भागवत का मोहिमा जो है वो कीर्तन है जी जो है है बोलते बोलते क्या हुआ सारे हरिद्वार में कीर्तन शुरू हो गया चौतुस्सन जो है चौतुषण भगवत बक्ता करते करते सारे आ गया तमाम दुनिया भक्ति देवी के बारे में हम तो डिटेल्स ने चर्चा किया भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर कथा में बैठी हुई है बैन और को दोनों असुस्थ है वृंदावन में उसका कोई ग्राहक नहीं है और हरिकथा के सहस्व धारा बोल के जो जगह है वह हरिकथा हो रहा है हाँ, होते होते क्या सब आ गया सुखदेव के गुस्सा में आ गया अर्जुन आ गया अर्जुन आ गया सर्गर, सर्गराज इंद्र आ गया सारे एकदम कीर्तन हो जोड़े कीर्तन हो जोर से हरि कीर्तन हा वहां लिखा हुआ है क्या बोले हरिकीतन हरिकथा होते होते तुरंत उधर ठाकुर जी का आविर्भाव हो गया लिखा हुआ उधर कितन है उधर कीर्तन चल रहा है चल रहा है चलते चलते श्याम सुंदर का आविर्भाव हो गया आप भक्ति देवी भी, भी नृत्य शुरू कर दी और ज्ञान को दोनों ही सुस्त हो गया और नृत्य करना शुरू कर दिया कितना सुंदर देखो सारे वह जितना सारे सारे नृत्य करना शुरू कर दिया ठाकुर जी का स्वयं आविर्भाव हो गया ऐसे तो हमारा शास्त्रों का विचार है ही है मत भक्त यत्रो गायन तत्व दिष्ठा नारद हे नारद मेरा भक्त लोग जहां कीर्तन हरिकथा बोलते रहते हैं कीर्तन करते है। वहां मैं रहता हूं गारंटी है वहां आपको ना दिखे तो क्या करे लेकिन वो कथा में ठाकुर जी स्वयं रहता है उसमें दर्शन भी हो जाता आर ये दर्शन है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पसंतिते ते मे रुचिरांब संतो प्रसन्न वक्त आलोचना बच्चन पशंति ते मे रुचिरांब रुचिरा अम्ब संसन्न वक्त ऋणलोचना दिव्यानि दिव्यादा स्वाकम वाचम स्पहनी भले ऐसा कीर्तन करते कहते हे देवी हृदय में आप देखोगे भगवान का दर्शन भी हो जाए कैसे पसंतिते पसंति अम्बसनो प्रसन्न भक्त लोचना रूपा दिव्या बरो प्रदानी स्वाकम वाचम प्रहनी हृदय में हे जननी ये साधुगण मन गो रूप गुण का कीर्तन करते करते हृदय में जतन भगवान का वो कीर्तन रूप जी का जो हरिकथा कीर्तन है ये अगर वास्तव करोगी तो हृदय में दर्शन भी हो जाए साक्षात गुरु जी का पास हम लोग हरिकथा सुनते थे हरिकथा सुनते चोक चौक आंखें मुद हरिकथा सुनते सुनते लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं सारे उसमें पहुंच गया हरिकथा वास्तव सुन रहे हो कि हम कैसे इधर इतना आदमी है उसमें कौन आदमी वास्तव सुन रहे हम कैसे सुन रहे जिसका दिल में ऐसा भाव हुआ कथा का साथ साथ जो चर्चा हो रहा है उसमें पहुंच गया उसका नाम है क्या वास्तव हो रही इसको घर में ले आना पीटना शुरू कर दे लाठी देना आज एक लाठी दे देना उसको पिटाए शुरू करें हम सुधरेगा नहीं जंदी गए भर सुधरेगा नहीं क्या करें ऐसा ही है तो जो है हमारा संग नहीं करता ये लोग ये मत सोचो कि ये लोग हमारा संग हमारा संघ कहीं नहीं करता हमारा संग ये लोग नहीं करता इन बात सोचो कभी कभी कथा हो तो जोर जोर से जो हमको श्रद्धा रखता है हमारा संग ये लोग नहीं करता हमारा साथ रहता भी नहीं जो भी है हमारा संग करे तो उसका मंगल होए, जो जरूर लेकिन संग नहीं करता तो जो है इधर क्या बताया था ये जो हृदय में ठाकुर जी का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट्य सबका स्फूर्ति हो जाए तब इसका नाम है हरिकथा सुनना हरिकथा सुनते सुनते अगर उस विषय पर पहुंच जाओ मन का लगन लग गया बिल्कुल उसमें पहुंच जाओ तो उसका नाम है हरिकथा सुनना, सुनना बेका नहीं तो उस हरिकथा सुनना बेकार एक हरिकथा सुनने के साथ साथ जिंदगी हमने देखा हमारा एक बात सुना उसका जिंदगी पूरा परिवर्तन एक बात आप लोगों का ना जाने क्या है एक बात सुना एक दिन उसके बाद पूरा जिंदगी परिवर्तन हो गया लेकिन अगर अपराध रहे तो होता है मैं क्या करें तो ये जो है इसका विचार सुनते रहोगे शंख जो का बारे में चर्चा हो पाएगा सुंदर और कोपिल जी महाराज कहते हैं कि देखो मेरा मैया को बोले देखो ऐसा रूप का दर्शन हो जाए कीर्तन अगर कथा चलते रहे तो उसमें क्या होगा दर्शन भी हो जाए कथा कीर्तन चलते रहे कथा शब्द ब्रह्मो के बारे में चर्चा करते केशव को श्री महाराज भी बहुत बार ये सब उठाते रहते हैं ये सब बात यह आदमी जो है वो सब ये सब वेदांतों का चर्चा समझेगा नहीं इतना सुंदर बात है जो कथा है जो कथा चर्चा हो रहा है ये कथा का साथ साथ स्वयं भगवान है उपस्थित इसका नाम है शब्द ब्रह्मो अगर कथा का साथ ठाकुर जी स्वयं नहीं है तो ये शब्द ब्रह्मो नहीं है आप नाम माला फेर रहे हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसका साथ अगर ठाकुर जी स्वयं नहीं है तो आपका मां जो नाम है नामाभास या तो नाम अपरा वास्तव तो नहीं हरि नाम का साथ साथ साक्षात हरी उपस्थित है नामेर सहिते से अछेन अपनी है ना पढ़ा कभी नहीं पढ़ा नामेर सहिते से अछेन अपनी नाम का साथ साक्षात भगवान है तो जिसका दिल में ये अनुवाद हुआ वो शब्द ब्रह्मो उसका दिल में गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आते रहेगा ठाकुर जी का रूप भी दर्शन होगा वृंदावन के चर्चा हो तो वृंदावन में पहुंच जाए वृंदावन का लीला दर्शन होते रहेगा वृंदावन का लीला दर्शन होते रहेगा ऐसा होते रहे और नहीं तो बेकार सोवन करो टाइम पासिंग नहीं तो सोते रहो टाइम पासिंग हो जाएगा बस बहुत आनंद से आपका समय गुजारा हो जाएगा ऐसा हो गोपिन महाराज कह रहे कि देखो माता जी मधभयाद बाती बात अयम सूर्य होपते मधयाद बद मधभ बात ये जो वायु पवन बहरे ये मेरा डर से मधयाद बात वयम अयम मध्याद बाती बातों सूर्य स्तपति मधु भयाद सूर्य ताप दे रहा है ताप दे रहा है ना सूर्य जी ये भी मेरा डर से और बर्षती इंद्रो इंद्रो जो वर्षा दे रहे हैं ये भी मेरा डर से समझ के रखना आदहति अग्नि मत भैया अग्नि जो दहन क्रिया अग्नि का अंदर में दहन क्रिया जो होता है अग्नि नहीं तो रोसई कैसे करोगी हजम कैसा होता शरी? है शरीर छुपा हुआ अग्नि है वश्यन और उग्नि का रूप में अंदर में है इसलिए ऐसा है हजम होता है इतना खाते हो के हजम कौन कराता है ठाकुर जी गीता में बोला बोषणारि का रूप में मैं जीवों का शरीर में रहते हुए पचन कराता हूं जितना हमारे खट्टा मीठा झाल तेल सब खा लिया उसको मैं पचामी चतुर्वी हो जित तो रस है उसको मैं हजम कराता हूँ अग्नि रूप हैं और ये जो है और मृत्यु चरती मेरा डर से जमराज अपना काम कर रहा है मेरा डर से जमराज काम कर रहे जाओ उसका आयु खत्म हो गया उसको लेके आए है, है न ऐसा करके सब मेरा डर से कर रहे है सब मेरा डर से सब काम कर रहा है मधुभयाद बाती बातो सूर्यो स्तपति मधुयाद बरसत इंद्रो दहती अग्नि मृत्युरो मधु भैया मेरा डर से चर चल रहा है सारो इसका आयु खत्म तो ले गया वो सब चल रहा है देखो कैसा बात है ठाकुर जी स्वयं ये सब काम कर रहा है सारे लेकिन किसी को पता नहीं वो सोचता है कि सार सूरज भगवान क्या साइंटिस्ट लोग क्या सूरज लाए इतना अकलमंदी इतना बुद्धि कम है साइंटिस्ट लोग बोले हे बेटा ये सूरज है कौन लाया तेरा बाबा लया क्या कौन लाया है सूरज ये जो वायु चल रहा है कौन लाया इतना वृक्ष हो रहा है इतना कौन विज्ञान लाया का, मूरा कहीं का ही? कोई भी नहीं, भगवान नहीं है हा भगवान नहीं तो ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा घर है बारी है उसका कोई मालिक नहीं है कोई भी चीज हो उसका मालिक तो होनी चाहिए मालिक है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा करके भगवान ने बताए कि देखो मेरा डर से बातास बह रहे वायु पवन देवता सूर्य ताप दे रहे सब इंद्र वर्षा दे रहे सब सब मेरे डर से ये अगर समझ के रखो ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्ति योगे नोगिण क्षेमा उपाद मूल में प्रविशंत कुतोह अल क्या होता है ज्ञान और वैराग्य युक्त न ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति योगे नोगिना क्षेत्रों पाद मे में प्रवेश भयी लोग जो भजन करते रहते तो क्या अंतिम में क्या होता है मेरा ही चरण को प्राप्त करता मेरा चरणों में प्रविष्ट हो जाता है एकतावन लोके अस्म पुंसा निश्रियो सोदयो तीव्रेन भक्ति योगे न मनो मैयापित स्थिर एतावन इस तक मेरा जो विचार आपको बताया यही जीवो के लिए सक्सेसफुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट चीज है एतावन एव लोके अस्मिन पुंसाम निस्त्रियो सो उदयो हो। निस्त्रियो सोदयो उदयो निस्त्रो श्रेयो और प्रेयो प्रेय है श्रेय निस्त्रो मतलब एकदम विशुद्ध श्रेयो मतलब क्या है आ प्रेय मतलब प्रे मतलब जड़ जगत का विषय का जो कामना कम नियो आ श्रेय मतलब जिसमें मंगल हो जाए पर और निश्च्रियव मान निश्चय निश्चय उदयो निश रूप नो जो ये जो श्रेय उदयो इसलिए बोध निश्रेयो स निश्रेयो स उदयो माने एकदम विशुद्ध रूप में आपका मंगल का व्यवस्था हो जाए मंगल में भी कोई मिलावट नहीं रहेगा विशुद्ध रूप इसे बताया तीव्रेनो भक्ति योग एनो मनो मजार पितम स्थिर जिसका मन हमारा भक्ति में बिल्कुल स्थिर हो गया तो वो सोच लो कि वही वही सब सब श्रेष्ठ है भक्ति करते करते मेरा विशुद्ध भक्ति मेरे में मेरे में मेरे में उसका बुद्धि चित्त बुद्धि जो है वो स्थिर हो गया यही माताजी सोच लो कि भजन का सिद्धि है माता को बताए इसके बाद सायंकालीन अधिवेशन में शंखोजोग का चर्चा होगा और उसका पहले कैसे हमारा कीर्तन करते, करते तो अप्राकृत हो जाए इसका विषय में ना आप चर्चा करें तो आप लोगों के अंदर में संशय संदेह आ जाए इसका विषय में जरूर जल्दी आना काल जो नहीं हो पाया काल बड़ा दुखी हो गया मैं कैसा क्या है चर्चा अच्छा नहीं हो पाया आनंद नहीं हुआ बिल्कुल कुछ तो कारण होगा जरूर तो ठाकुर जी जाने हमारा भी थोड़ा अनुभव में आया लेकिन बोल नहीं पाए बोलेगा नहीं तो सतांग प्रसंगाद मम बीर संविदो भवती कर्ण रसायन कथ तोशनाद आसू अपवर्गवत्मनी श्रद्धारोतिर्भक्तिर अनुक्रमेश्वती वाहन छाक दुर्वश्यु के पास हुआ छ पथिता पापन भयो नमः